और कृपाचार्य के सुपुर्द कर दिया उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध विद्या के ही आचार्य होते थे अर्जुन ने धनुर्वेद में सबसे अधिक अभ्यास किया इसलिए युद्ध विद्या में उसकी बड़ी ख्याति हो गई। अर्जुन का समकक्ष कौरवों में केवल कर्ण ही था पर कर्ण सुधपुत्र अर्थात सारथी का बेटा था इसलिए अर्जुन ने कर्ण की अवज्ञा की परंतु इस अवचन से लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को बंगाल का राज्य देकर उसे क्षत्रिय वर्ण का अधिकार दे दिया था इस प्रकार अनुचित अभिमान से इस राजकुल में द्वेश की आग बढ़ इसी द्वेश से अपने आर्यवर्त की सारी दुर्दशा हुई यह वर्णन करने के योग्य नहीं हुई उस समय धृत राष्ट्र के पास एक नीच छिशोरा काम कनक एक शास्त्री रहता था उसने पांडवों के, के पांडवों को करने के लिए एक बनाया गया। का तो पहले ही बिगड़ चुका था उस पर श्री दुशासन दुर्योधन और कनक शास्त्री की चंडाल चौकड़ी जम गई इस चंडाल चौकड़ी की तरतूत से राज्य की जैसी दुर्दशा हुई और उसका जैसा भयानक परिणाम हुआ उसका विस्तार वृत्त महाभारत में विद्यमान है विदुर को दुर्योधन की चांडाल चौकनी के मंसूबे मालूम थे लाख के घर का भेद विदुर ने इस धुष्ट को बरबर देश की भाषा में बतला दिया वह भाषा धर्मराज को आती थी जिसके कारण पांडव लाख के घर में जगने से बच गए थे अलम अलम अब स्वामी जी कहते हैं की धृतराष्ट्र नाम का जो उस समय शासक हसनापुर की गद्दी पर शासन करता था उसका मन स्वस्थ नहीं था एक तो वो आंखों से ही भगवान ने उसके ऊपर कुछ इस तरह का प्रकोप किया कि आंखों से उसको दिखाई नहीं देता था लेकिन दूसरी बात ये थी कि वो पुत्र के मुंह में भी अंधा हो गया था तो अंधापन उसके पास दो तरह का था एक तो है कि बाहर का अंधापन जो आंखों समेत दिखाई नहीं देता एक अब एक अंधापन होता है कि जब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से स्थान से या वस्तु से जब वो विवेक शून्य होकर के उस स्थान के प्रति व्यक्ति के प्रति एक आसक्ति एक लगाव जब वो जोड़ता है तब उस स्थिति में भी उसका विवेक काम नहीं करता और वो अपने साथ साथ अनेक प्रकार के लोगों के विनाश का कारण बनता है तो स्वामी जी कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र था वो स्वभाव से कपटी था स्वभाव का मतलब कि तो उसको एक तो ये दुख बड़ा भारी रहा होगा कि मैं शासक तो हूं लेकिन कभी भी मेरी सत्ता छीनी जा सकती है तो पांडवों से ऊपर ऊपर तो सहानुभूति दिखाता था लेकिन अंदर से शायद दुर्योधन के पक्ष में ही था वो ऊपर से तो सहानुभूति दिखाता था लेकिन अंदर से दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहता था और कहते पांडु धर्मात्मा था पांडु स्वभाव से धर्म और कर्म की रीति को श्रद्धा से करते थे और धर्म का मतलब केवल इतना संकुचित नहीं लेना चाहिए कि हम कोई यज्ञ कर लेते हैं हवन कर लेते हैं मंत्र पढ़ लेते हैं या मंत्र की प्रार्थना कर लेते तो इससे हमारा ये कर्तव्य पूरा हो गया ये तो अनेक कर्तव्यों में से एक छोटा सा कर्तव्य है और इस छोटे कर्तव्य को सबसे अंतिम कर्तव्य मान करके जब व्यक्ति चलता है तो उसे धार्मिक होने की भ्रांति तो हो जाती है लेकिन धार्मिक नहीं होता है तो भ्रांति जरूर हो जाती कि मैं देखो यज्ञ करता हूँ हवन करता हूं मंत्र बोलता हूं और जो जो एक ब्रह्मचारी को एक गृहस्थी को काम करने चाहिए वो मैं सब करता हूँ पर आंतरिक रूप से जो धार्मिकता है और बाह्य रूप से जो धार्मिकता है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है तो पांडु जो था वो जहाँ बाह्य रूप से परम्पराओं का पालन करता था वहां आंतरिक रूप से भी उसका मन शुद्ध शुद्ध था और वो एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में सामने आया था तो कहते हैं कि जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उसकी एक रानी थी ए, कौन थी माद्री रानी थी तो जैसे कि हम सुनते हैं कि राजा राममोहन राय ने एक कानून बनवाने का प्रयास किया और शायद बनवाया भी कि ये जो सती प्रथा है राजस्थान में ऐसे एक दो उदाहरण मिलते हैं कि और ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद भी उदाहरण मिलते हैं और राजा राम मो, मोहन राय के समय में तो स्वयं उनकी भाभी उनकी भाभी के साथ में वो क्रूर घातक जो कांड था वो किया गया था भाभी का पति जो था वो स्वर्गवास हो गया तो जलती चिता पर अपने पति के साथ में इसको भी बिठा दिया गया और कहते हैं कि वो बार बार अग्नि से पीड़ित होकर के जब वो चिता से बाहर भागती थी तो वहां दस बीस ऐसे मूर्ख लोग खड़े होते थे हाथों में बांस लिए लिए कि वो जब वो बाहर आती थी तो बांस उसको फिर अंदर कर देते थे और इस तरह से निर्दयता पूर्वक उसका एक प्रकार से कत्ल कर दिया गया उसकी हत्या कर दी गई लोग भले ही इसे धार्मिक रूप से कह दें सती पर सती प्रदा कि एक स्त्री को जबरदस्ती जला जला के आप जिंदा मार रहे हो अरे पति मरा तो मरा वो तो ईश्वर की व्यवस्था से जैसा भी था लेकिन हम आप जो कर रहे हैं ये ईश्वर की व्यवस्था से थोड़ी है कि हम एक स्त्री को और जला जला करके और जबरदस्ती उसको हम मार रहे हैं पति के साथ ये ईश्वर की व्यवस्था ये तो हमारी व्यवस्था है हमारे समाज में स्त्री की ये व्यवस्था चला करती थी तो राजा राम राय ने इसके विरुद्ध बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया और अभी भी शायद दो, दो चार पांच साल पहले राजस्थान में एक घटना घट गई इसी तरह उसी तरह से उस स्त्री को बार बार वहां अग्नि की तरफ धकेला गया उसको जबरदस्ती जिंदा जलाया गया और बेचारी तड़क तड़ कैसे उसने प्राण छोड़े होंगे जब हमारा थो थोड़ा हाथ भी जल जाता है तो हम बुरी तरह परेशान उठते तो इस तरह की जो परंपराएं थी वो परंपराएं महाभारत काल में भी थी जैसे स्वामी जी लिखते ही यहां पर कि पांडु की जो एक रानी थी मादरी वो उनके साथ में सती हो गई थी अब स्वामी जी ने सती शब्द का प्रयोग किया सती का मतलब यही लेना चाहिए कि वो ठीक है कुछ रानियां ऐसी होती होंगी कुछ सासी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि कि स्वयं अपनी इच्छा से पति के सिर को गोद में लेकर के और दृढ़ता पूर्वक अपने पति के जलने के साथ ही स्वयं भी चिता में जल जाती थी लेकिन ऐसी तो कोई अपवाद स्त्रियां होती हैं और कोई लाखों करोड़ों में ऐसी कोई स्त्री होती होगी नहीं तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि जीते जी अपने आप को जलाना और जहां तक राजस्थान के मेवाड़ वंश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटने कि जब यवनों ने आक्रमण किया और राजपूतों के जीतने की सारी आशाएं खत्म हो गई और उनको लगने लगा कि अब इज्जत नहीं बचेगी तो उन्होंने स्वयं आपत्ति काल में उनको ये कह दिया कि अब तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे पास एक ही उपाय है और वो उपाय है कि तुम अग्नि में अपने प्राणों को लेकर के और अपनी इज्जत बचाओ और कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं क्योंकि यवन लोग पता नहीं किस तरह से व्यवहार करेंगे और क्या उनका चरित्र होगा क्या उनका आचरण होगा तो इस भय से तो ये राणा प्रताप में या उदयपुर में या मेवाड़ वंश में जो इस तरह का जो जौहर व्रत हुआ है एक बार नहीं दो बार नहीं कम से कम कई बार हुआ है तो वो तो एक अपनी आबरू अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में किया गया न कि कोई अच्छे मन से यहाँ कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है और मैं इसमें पूछ जाऊं ऐसा तो बहुत मुश्किल है तो स्वामी जी स्वयं आगे कहते हैं कि ये जो रानी मादी जो सती हो गई थी कहते हैं सती होने के लिए वेद की आज्ञा नहीं है वेद में कहीं भी कोई ऐसा मंत्र नहीं आता है कि अगर पति चिता पर हो मृतक के रूप में और उसके साथ में पत्नी को भी उस चिता पे बैठना जरूरी है अन्यथा उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा स्वर्ग तो क्या मिलना है हाँ स्वर्ग मिल सकता है एक अच्छा जन्म एक अच्छा परिवार एक अच्छी संगति मिल सकती है पर वो हम वो आधार हमारा कर्म होगी न कि किसी साथ जल मरना ये इससे इससे किस तरह का स्वर्ग मिलेगा हाँ स्वर्ग तो नहीं मिलेगा पर पर उसको ऐसी दुखदाई योनियों में जाना पड़ेगा उसको नहीं जिसको जलाया गया बिना इच्छा के जो उस काम में सहयोगी हैं उनको कई जन्मों तक मनु जन्म ही प्राप्त नहीं होगा तो कहते आ, हा कुछ पूछना है? आ, सती सावित्री हाँ सती सावित्री सावित्री सती तो थी लेकिन सती हुई नहीं थी सती सावित्री कहते तो है यानी वो अब ये एक सच्ची घटना भी हो सकती है हो सकता है हमारे देश में कभी सत्यवान और सावित्री नाम की कोई इस तरह के राजा रहे हो लेकिन जिस तरह से घटना वो कही जाती है कि जब उस पति के प्राण निकलने लगे तो वो उसका सिर अपने गोद में लेके बैठ गई और उससे पहले सत्यवान को किसी आ, किसी ने साफ दिया था कि कि तेरी मृत्यु जो है जब तू पता नहीं कितने वर्ष का होगा तो तेरी मृत्यु जो है सिर दर्द से होगी तू पेड़ पर लकड़ी काट रहा होगा उस समय तेरे सिर में दर्द होगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी इसलिए सावित्री को कहा कि इसके साथ तू विवाह मत कर तो अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत अल्पायु है लेकिन फिर भी सावित्री ने विवाह किया और कि मैं अपने पति को मृत्यु के मुख से भी छुड़ा लूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कल्पना है क्योंकि प्राण निकलने के बाद यमराज कहाँ है और कैसे पीछे पीछे जाएगी हाँ पर इतना ही है कि हो सकता है कहानी का रूप कुछ और हो और कुछ और कर दिया गया हो ऐसा भी तो होता है ना तो इस दृष्टि से तो वही हो सकता है कि अगर वो वो बच भी गया है पति तो कोई अनुभवी वैध से पूरी तरह से मृत्यु नहीं हुई होगी किसी अनुभवी वैध से चिकित्सा कराई होगी और वो ठीक हो गए होंगे ये हो सकता है तो हाँ जी हाँ हाँ अब यू तो देखिए अलंकारिक कथा भी हो सकती है जैसे कि कठोपनिषद की जो कथा है ना ये सच नहीं है हाँ नचकेता और यम का जो संवाद उसमें उसमें आया है वो एक अलंकारिक कथा है वहां भी नचकेता को जीव बनाया है और यम को परमात्मा मान करके उनमें आपस में संवाद होता है तो हो सकता है ये एक अलंकारिक कथा भी रही हो तो जी हाँ ऐसा हो सकता है तो कहते हैं ये जो सती प्रथा है चाहे वो महाभारत के अंदर कहीं किसी की मूर्खता से चल गई हो और बाद में फिर कुछ समय तक स्त्रिया उसका पालन करती रही हो लेकिन फिर भी ये परंपरा वेद से मेल नहीं खाती है वेद से इसका कोई संबंध नहीं बैठता क्योंकि वेद जो है उसमें हजारों मंत्र हैं, लेकिन किसी भी मंत्र में विद्वानों को ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला की जिसमे इस तरह की आज्ञा का वहां पर निर्देश किया गया हो और आगे कहते हैं किंतु क्षति करने होने की जो कुरीति थी वो पहले पहले पांडू राजा के समय से चली यानी पांडू राजा के समय से किसी ने चला दी कि देख तो अपने पति को कितनी प्यारी थी तो इसलिए अंतिम समय में भी तुझे पति के साथ ही जल के मर जाना चाहिए क्योंकि लोग ऐसे ऐसे अच्छे सुंदर शब्दों का चयन करते हैं कि आदमी फंस जाता है जाल में शब्दों के जाल में फंस जाता है नहीं फंसता फंस जाता है और जब उसके साथ में व्यवहार होता है तो पता लगता है अरे हम कहा फंस गए जैसे कई बार ऐसे आपने देख, देखा होगा कि मंच पर लोग इतने प्रेम से बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलेंगे बहुत लच्छेदार बोलेंगे और जरा उनके साथ में एक दिन रह के देख लो फिर पता लग जाएगा तो कई बार क्या होता है कि मंच पर जो बोला जा रहा है वही उसके जीवन में हो ये कोई आवश्यक नहीं है वो तो एक शब्दों का जाल है और वो उसको आता है उसकी कला है वो बोलता है तो तो हो सकता है कि उस समय किसी ने स्त्री समाज में इस तरह की बात फैला दी हो कि देखो पति और पत्नी का शाश्वत संबंध है और पत्नी जो है वो की अर्धांगनी है तो इसलिए जैसे हम जन्म के जब हम विवाह से लेकर के मृत्यु तक साथ में रहते हैं तो मरने के बाद भी हमें परलोक में भी साथ में रहना चाहिए अब परलोक में साथ कैसे रहोगे वो तो ईश्वर की व्यवस्था है जहां जिसका जैसा जिस जन्म होगा हो जाएगा तो हो सकता है कि इस तरह की खोटी परंपराए किसी ने चालू कर दी हो और उस समय के कम पढ़े लिखे लोगों ने उसको महत्व दे दी हो मान्यता दे दी हो और मान्यता पुरोहित लोग ही देते हैं सामान्य व्यक्तियों ने मान्यता नहीं दी होगी और उन्होंने भी हा में हाँ मिला देगी मिला दी होगी तो तो कहते हैं ये स्वामी जी की ये सती होने की कुरी, कुरीति पहले पहले पांडु राजा के समय से चली अब ये प्रसंग खत्म हो गया अब नया प्रसंग चलाते कौरव और पांडवों ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की कहा शिक्षा प्राप्त की द्रोणाचार्य से और द्रोणाचार्य भी अपने समय के एक उत्तम ब्राह्मण भी रहे थे और उत्तम क्षत्रिय भी रहे थे तो कहते हैं कि संपन्न परिवार के वो नहीं थे गरीब परिवार में पले थे और उनके पिता का नाम था भारद्वाज तो भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता का नाम भारद्वाज भरद्वाज तो कई हो गए लेकिन अब वो कौन से थे वो तो खोज की बात है लेकिन द्रोणाचार्य के पिताजी का नाम भारद्वाज था तो वो गरीब थे इसलिए स्वाभाविक है कि उनके घर में गरीबी थी लेकिन वो अस्त्र शस्त्र विद्या में वो किसी गुरु से जो शायद मतलब इस अस्त शस्त्र विद्या को छोड़ करके जितनी उनकी बस्त में थी वो, वो सारी सारी ब्राह्मणों को उन्होंने दान में दे दी थी द्रोणाचार्य के गुरु ने तो द्रोणाचार्य अंतिम समय में पहुंचे और कहा कि महाराज हमें भी कुछ दीजिए तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं तुझे क्या दू मेरे पास बचाई क्या है मेरे पास जितना धन संपत्ति वैभव अतुल ऐश्वर्य था जो भी मेरे पास था वो मैंने सब ब्राह्मणों को दे दिया अब मैं तो अकेला होकर के विचार रहा हूँ मैं तुझे क्या दे सकता हूं हाँ मेरे पास एक चीज तो है अगर तू लेना चाहे तो बोले क्या चीज है बोले मेरे पास अस्त्र शस्त्र तो अभी है और उनकी विद्या भी मैं जानता हूं यदि तू उसे सीख सकता है अगर वो जानने में तेरी रुचि है तो मैं तुझे सिखा सकता हूँ तो द्रोराचार्य ठीक है गुरुजी आप मुझे यही सिखाओ ये यह सबसे बड़ी विद्या है तो वहां सीख करके वो इसी तरह से वन में बिचर रहे तो बिचरते बिचरते हस्नापुर के पास आकर के पहुंचे तो बताते हैं जैसे कि इतिहास में लिखा है कि कौरव और पांडव उस समय छोटे छोटे थे राजकुमार तो खेल रहे थे गुल्ली डंडा खेल रहे थे कुछ लोग कहते है गेंद खेल रहे थे वो थोड़ा सा विवाद वैसा लेकिन कुछ भी खेल रहे थे खेल रहे थे गुल्ली डंडा खेलते हो या या क्या कहते हैं गेंद मार गेंद तड़ी खेलते हो गेंदी जानते कैसे होती है जैसे जैसे मेरे हाथ में गेंद है मैंने आपको मारी आपने फिर किसी दूसरे के हाथ में थमा दी उसने उसको मारी तो इस तरह से गेंद तड़ी होती है मारते, भी भी मारते भी। ही है थमाते नहीं है अच्छा अपने आदमी को शायद थमा देते हैं अपने साथी को थमाके फिर दूसरे को मारते हैं ऐसा कुछ है हाँ अच्छा चलिए ठीक है थमाते हो या मारते हो ये हमारा विषय नहीं पर गेंद तड़ी को खेलना आपने आप लोग हाँ आगे चलते हैं हाँ जी आगे चलते हैं तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे स्वामी जगदीश्वरन जी ने वहां जो वर्णन किया है उनके हिसाब से वो गुल्ली डंडा ही खेल रहे थे और गुल्ली डंडा खेलते खेलते पास में कुआ था और वो गुल्ली उनकी कुएं में जाकर के गिर गई उसमें पानी था लकड़ी की गुल्ली थी तो तैरने लगी तैरने लगी तो उसको बड़ा प्रयास किया कि वो निकले अब कुएं में कौन उतरे और इतने वो बुद्धिमान थे नहीं कि किसी तरह से वो नीचे उतर के या किसी कोई बाल्टी से या किसी से वो निकाल लेते उस समय शायद बाल्टी लोटा या रस्सी भी उपलब्ध नहीं रही होगी <laughs> तो संयोग वसाद द्रोणाचार्य जी वहां घूम रहे थे और वो भी देख रहे थे सारे बच्चे उदास बैठे कि गुल्ली चली गई अब डंडा डंडा केवल रह गया तो अब डंडे से डंडे से कैसे खेले, खेलेंगे तो गुल्ली डंडा दोनों से खेलेंगे तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई क्या बात है तुम लोग कैसे उदास बैठे हो तो राजकुमार ने कहा कि क्या करें महाराज ये गुल्ली तो कुए चली गई और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और निकालने का कोई उपाय दिखता नहीं बोले बस इतनी छोटी सी बात में हम घब, तुम घबरा गए क्या तुम राजकुमार हो क्या तुम क्षत्रिय हो जो तुमसे छोटी सी गुल्ली भी नहीं निकल रही कुछ देखो मैं गुल्ली निकाल दिखाता हूं तो कहते है कि एक सीख होती है सीख तो सर सरकंडा जिसको बोलते हैं सरकंडे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम सबके सामने इस गुल्ली को तो निकालूंगा ही लेकिन साथ में मैं अपनी अंगूठी जो मैंने उंगली में पैली हुई है उस अंगूठी को भी मैं कुएं में डालता हूं और उसको भी मैं निकाल दूंगा तो सारे राजकुमार बड़े आश्चर्यित जो बोले देखे महाराज कैसे निकालते हैं तो उन्होंने सरकने का एक तीर छोड़ा और वो गेंद में जाकर उस में जाकर के चिपका फिर अब जैसे ये तिनका है और उसके सिरे से फिर दूसरा तिनका छोड़ा वो उससे चिपक गया फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा और एक चैन बन गई लंबी चैन बनी और उससे वो वो जो गुल्ली थी बाहर निकल आई बाहर निकल आई फिर अंगूठी को बाहर निकाल दिया उसी तरह से उसी पद्धति से आपको पता नहीं भगवान जाने समय किस तरह की पद्धति रही होगी तो सब आ, आपस में सलाह करने लगे कि हाँ यही हमारे गुरु होने के लायक हैं इसलिए हम अपने भीष्म पितामा जी से जाके कहते हैं कि हमें जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाए और हमारे वहां एक बाहर कोई बूढ़े गुरुजी महाराज आए हुए हैं उनसे ही हम सीखेंगे तो वो फिर आगे कहता है उसकी चर्चा फिर कल